देखो हमने क्या था द्वारा अपनी आत्मा का उधार कर लेना चाहिए न अपनी आत्मा का अधोपतन नहीं करना चाहिए क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु है और आत्मा एवं आत्मा ना आत्मा ही अपना रिपु है अच्छा मधुसूदनी मधुसूदन सरस्वती की व्याख्या में ऐसी इसकी है देखो आत्मना है आत्मना करता, भिवे, आत्मना करता है यहाँ पर विवेक विवेक युक्त मनुति की व्याख्या में क्या आत्मना कर विवेक युक्त की विवेक युक्त मन से अपनी आत्मा का उद्धार कर लेना चाहिए किससे उद्धार करना चाहिए विवेक युक्त मन से आत्मान न अवसादित अपनी आत्मा का अधोपतन नहीं करना चाहिए और क्योंकि ये पहले आत्मा ही है तो आत्मा करते विवेक युक्त मन क्योंकि विवेक युक्त मन ही अपना बंधु है विवेक युक्त मन ही क्या है अपना बंधु है और फिर आत्मा है ना तो यहाँ पर ये विवेक युक्त नहीं कहेंगे मन ही मन ही अपना रिपु है मन ही अपना विवेक युक्त मन ही अपना बंधु है और विवेक रहित मन ही अपना रिपु मतलब मसूद सरस्वती ने आत्मा कर से क्या किया विवेक युक्त मन रामानु की व्याख्या भी बहुत आसान है इसी तरह की यह ना कि शुद्ध मन के द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार कर लेना चाहिए अपनी आत्मा का दो नहीं करना चाहिए शुद्ध मन ये क्या है अपना बंधु है आत्मा का बंधु है और जो शुद्ध मन है वो क्या है अपना रिपु है अब देखिए यहाँ पर पर ये जो शंकर भाष्य है तो भाष्य में कहीं भी ऐसा आत्मना से विवेक युक्त मनसा या अंताचरण कहीं नहीं है आप ये देखिए आगे हाँ आगे दसम श्लोक में देखेंगे दसम श्लोक के में आया है आत्मानम आया है ना यहाँ आत्मानम कर भाष्यकार ने अंतःकरणम किया है ये है ना ये ना पर आत्मानम कर अंतःकरणम इसके पहले भाष्यकार ने ऐसा कहीं कहा नहीं ठीक है हा और इसकी आनंद व्याख्या और भाष्यार्थ के प्रकाश व्याख्या इन दोनों व्याख्याओं में भी कहीं भी आत्मनाकर्त विवेक युक्तेन मनसा ऐसा किया नहीं है। मसूदन सरस्वती स्पष्ट करते हैं अच्छा अर्थ है तो यदि कोई कहना चाहे कि कि मसूदन सरस्वती ने आत्मनाकर्त विवेक युक्तेन मनसा किया है और आनंदगिरी ने नहीं किया भाष्यर्थ प्रकाश टीका कार नहीं किया तो भी ऐसा अर्थ यदि कोई तीसरी टीका दिखे शंकर वास्तव की तो क्या अर्थ हो सकता है क्या तो विचार करके देखो हो सकता है शंकर ने भी नहीं कहा आनंदगिरी ने नहीं कहा लेकिन वैसा हो सकता है हैं? वैसा हो सकता है ने नहीं कहा पर हो सकता है पर टीकाकार आनंदगिरी ने नहीं कहा भाष्यकार ने नहीं कहा इसलिए ऐसा ही अधिक पढ़ाने की रीति है लेकिन वैसा ऐसा संभव अब देखेंगे अपना कहा छे हुआ था ना ष्ठ श्लोक हो गया था सप्तम श्लोक आप देखेंगे वैसा हो सकता है अर्थ तो किया जा सकता है में तो चाहिए। एक ही में बात भाई ये है ना कि अपना उद्धार स्वयं लेना चाहिए तो स्वयं ही अपना बंधु है मतलब अपने से अतिरिक्त कोई भी नहीं है ये सब बताने में तात्पर्य है अपने से अतिरिक्त कोई भी नहीं है यही बताने में तात्पर्य है ये है ना? क्योंकि देखना बंधु भी तो मोक्ष के प्रति प्रतिकूल ही है ये भाष्यकार ने कहा है न क्या कहा है बंधु भी मोक्ष के प्रति यदि ध्यान देंगे कि यदि विवेक युक्त मन अपना बंधु है ना तो वो प्रतिकूल हो सकता है क्या नहीं हो सकता इसलिए वो ऐसा तात्पर्य नहीं है भाष्यकार का यही तात्पर्य है अपने अस्तित्व को कोई बनाने ये शब्दावली है ना कि बंधु भी मोक्ष के प्रति प्रतिकूल ही है तो इसका मतलब इनको आत्मा अर्घ ही लेना है मन नहीं कहना ये सब इनके बता रहे हैं नहीं ठीक है लेकिन जब मोक्ष के प्रति प्रतिकूल कह रहे हैं ना वास्तविक यदि अनुकूल कहते है ना तब तो आत्मनाकर्त विवेकुक्त मनसा इसके यहाँ हो जाता यदि कहते बंधु कौन होता है जो अपना सहयोग करता है जो अपने अनुकूल होता है तो विवेक युक्त मन अपने अनुकूल है कि नहीं है न लेकिन इन्होंने क्या कहा है मोक्ष के प्रति प्रतिकूल प्रत कहा है बंधु को क्या कहा अच्छा विवेक युक्त मन मोक्ष के प्रति प्रतिकूल है क्या नहीं है इसलिए मतलब यहाँ आत्मनाकार विवेक युक्त मनताकार को मान्य नहीं है या इससे लगता है इसकी सुभाष जो भाष्य ना बंधु भी मोक्ष के प्रति प्रतिकूल है इस भाष्य से क्या लगता है कि आत्मनाक अर्थ विवेक युक्त मनता भाष्यकार को मान्य नहीं प्रतिकूल नहीं कह सकते थे वो तभी अपना ही अपना बंधु है अपना ही अपना ऋतु है मतलब क्या है अपना कोई कोई कुछ भी नहीं है ना अपना उद्धार स्वयं कर लेना चाहिए यही है इसका तात्पर्य अब देखिए पाठा यह पंक्ति बताती है कि भाषाकार को वैसा संत नहीं है अब देखेंगे हालांकि जिन्होंने किया वो अपनी दृष्टि से ठीक ही किया है पर ये जो पंक्ति है इसके आधार पर मैंने कहा सप्तम पढ़ेंगे जितात्म प्रशांत से परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख सुखे सुना अपमान जितात्मन प्रशांत परमात्मा समाहत जीतात्मन जीतात्मना है ना? भी पहले एक बार नारे आत्मा एवं आत्मना जीता यहाँ आत्मा कर संघात किया था निया था दे इंद्रिय का संघात तो जो मसूदन को वहाँ पर आत्मनाकर्थ विवेक युक्त मनसा मान्य था ना तो उनके अनुसार क्या इस हो जाएगा छठवे कर से जिसने विवेक युक्त के द्वारा देव इंद्री को जीत दिया हो जाएगा, है ना संघात को जिसने जीत लिया है, दे इंद्री, है। दे इंद्री के संघात को जिसने जीत लिया, लिया है और प्रशांत अर्थ है निर्मल साकरण वाले जिसने दे इंद्री के संघात को जीत लिया है ऐसे निर्मल अंताकरण वाले सन्यासी निर्मल वाले सन्यासी के आत्म रूप से, या, या समाहिता है ना समाहिता करते वास्तव में किया है साक्षात आत्म आत्मभावे वर्त के साक्षात आत्म रूप से परमात्मा रहता है आत्म रूप साक्षात आत्म रूप से परमात्मा रहता है तुम तो पंक्ति लगाएंगे जिसने दे इंद्री को में कर लिया है ऐसे निर्मल अंताकरण वाले सन्यासी के से साक्षात परमात्मा रहता है साक्षात परमात्मा ही रहते जाएगा। आगे देखेंगे और वो व्यक्ति कैसा होता है जिसके आत्म रूप से सदा परमात्मा रहते हैं तो शीत उष्ण सुख दुख तथा मान और अपमान में सम रहता है मान और अपमान में हाँ सुख दुख तथा मान और अपमान में सम रहता है। पंक्ति लगाएंगे आत्मा या देखेंगे आत्मा जिता जितात्मा ऐसा कर सकते थे, जिता आत्मा एन है पर आत्मा का तो पहले कर दिया ना कार्य करण आदि समझाता इसलिए इस क्रम से दिखा भाष्य है। जिता, है जिता आत्मा ए सह जितात्मा जिसने आत्मा को जीत लिया है उसे क्या कहेंगे जितात्मा और आत्मा सबसे बड़ा आत्मा है ना उसको जीतने वाला कोई हो सकता है क्या तो यहाँ पर आत्मा करते दे इंद्रिय से अतिश जो आत्मा होता हुआ नहीं लेना है बल्कि दे इंद्रिय का समूह लिखा है ना कि दे इंद्रिय आदि के समूह को जिसने जीत लिया है दे इंद्रिय आदि के समूह को जिसने जीत लिया है उसे क्या कहेंगे जीता तस् से में क्या बनेगा जीता ना मतलब दे को करने वाला यह होगा प्रशांत देखेंगे प्रशांतस्तकार प्रसन्न अंताकरण प्रसन्न कार्य निर्मल निर्मल अंता निर्मल अंताकरण वाला होते हुए निर्मल अंताकरण वाला होते हुए सदाकर् होते हुए निर्मल अंताकरण वाला होते हुए संन्यासी निर्मल अंताकरण वाला होते हुए संन्यासी क्योंकि ध्यान योग का प्रकरण है तो कर्मी भाषाकार को लेना नहीं इसलिए सन्यासी यते हैं ऐसे सन्यासी का सिर्फ परमात्मा या श्लोक में समाहिता करते साक्षात हैं लगाइए आत्मभाविन वर्त लगा को बस में करने वाले निर्मल देह को बस में करने वाले निर्मल वाले सन्यासी के आत्म रूप से साक्षात परमात्मा रहता है सन्यासी के आत्म रूप से साक्षात परमात्मा रहता है लग जाएगा आत्मा रूप से कौन रहते हैं परमात्मा किंच तथा माने अपमान मानाप मान्यो का विग्रह है माने अपमाने क्या चा, माने चापमान सी उथा मान और अपमान में माने चापमान ये विग्रह है और माना का विग्रह हो गया माने चापमानी अविष्कार से क्या पूजा परिभव परिभव माना अपमान्यो कर मान करते पूजा अपमान करते परिभव परिभव करते तिरस्कार यहाँ समा सात को जोड़ दीजिए पूजा और तिरस्कार में समान रहता है समा से जोड़ लेना पूजा परिवहन आगे क्या जोड़ेंगे समान समान रहता है जो ऐसा होता है ना ए, कौन जो यो, योगा रूट व्यक्ति को कहा गया है ना हाँ जिसके साक्षात जिसके आत्मा रूप से साक्षात परमात्मा रहते हैं वो कैसा रहता है कम रहता है अब देखेंगे हो जाएगा दिखाना अपनी कलश की तरह टिप्पणी इधर कुछ है नहीं है इसीलिए फिर मैंने लिया नहीं उस समय लेने को कहा था आगे देखा टिप्पणी पड़ी है नहीं तो क्या करना पड़ी है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा घोटो विजित इंद्रिया युक्त योगी तम घोष का अंचना है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त अंताकरण वाला विग्रह तो भाषण में देखेंगे क्या होगा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त अंताकरण वाला कुटस्थ जितेंद्रीय साधक युक्त ऐसा कहा जाता है कुटस्थ का अर्थ आएगा अभिचल जो विचलित न होने वाला ज्ञान विज्ञान से तृप्त अंताकरण वाला अभिचल तथा जितेंद्रीय ज्ञानी युक्त ऐसा कहा जाता है या जितेंद्रीय ज्ञानी को क्या कहा जाता है युक्त युक्त कहा जाता है यहाँ युक्ताकर्थ किया भास्तकार ने समाहिता एकाग्र चित्त के देख फिर ऐसा लगा लेना चाहे यदि आप अध्ययन करना चाहे यह का तो लगा सकते हैं जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त अंतराकरण वाला अविचल तथा जितेंद्रिय होता है वह युक्त ऐसा कहा जाता है अथवा वह एकाग्र चित्त कहा जाता है क्या कहा जाता है एकाग्र चित्त एकाग्र चित्त वाला वह एकाग्र वाला कहा जाता है योगी में कांचना, योगी लोष्ट अस्म और कांचन को समान समझने वाला होता है लोष्ट कहते हैं मृतिका को अस्म का अर्थ है और कांचन मतलब सुवर्ण हुआ योगी मिट्टी पत्थर और सुवर्ण को समान समझने वाला होता है है ना मिट्टी यह अपने पास तो फेंको बेकार है और सुवर्ण है तो उसको रख लो कम देगा तो ऐसा जो अलग अलग भेद बुद्धि है ना राग है ना सुवर्ण के प्रति ये सब उसका नहीं होता है उसको तो सब बराबर ही रहता है रास्ते में चाहे उसको पत्थर मिल जाए चाहे उसको जो है ना सुवर्ण का पहाड़ मिल जाए उसके लिए बराबर ही रहेगा उसका ध्यान नहीं जाएगा तो वह योगी क्या है मृत्यु का पत्थर और सुवर्ण को समान समझने वाला बिल्कुल एक समान उसके लिए कोई आकर्षण नहीं उसका धन वैभव सुवर्ण के प्रति आकर्षण नहीं कुछ भी सब समान है, उसकी तो है।, है? तो रहता है ना उसकी दृष्टि में मिट्टी पत्थर और सुवर्ण का भेद रहता है ना मिट्टी अपने पास अधिक हो गई तो उसको फेंकेगा सुवर्ण अधिक हो गया तो भेद रहता है ना तो भेद नहीं ऐसे बहुत ऐसे महापुरुषों की जीवनी में आता है की दोस्त सागर साफ क्या रहे हैं कोई जो, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो सोचता है कि हमारे पीछे वो साधक आ रहा है उसका सुवर्ण में आकर्षण हो जाएगा में रखा है उसने सुवर्ण को क्यों ढक दिया, दिया कि पीछे वाले देखे नहीं तो अच्छा रहेगा देखेगा तो उसके मन में लोभ हो सकता है और पीछे वाले ने देख लिया देखकर बोलता है तो मिट्टी से मिट्टी को क्या ढकते हो चल दिया वो भी ज्ञान है भी क्यों ऐसा नहीं अब एक पंक्ति लगाएंगे ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा यहाँ ज्ञान और विज्ञान को समझेंगे ज्ञानम पदार्थानाम का अर्थ है शास्त्रोक्त पदार्थ नाम परिज्ञान शास्त्र में कहे गए पदार्थों के परिज्ञान को ज्ञान कहते हैं ज्ञान कहते हैं परिज्ञान का अर्थ परिचा ज्ञानम भली भांति ज्ञान ठीक से होने वाला ज्ञान शास्त्र में कहे गए पदार्थों के सम्यक ज्ञान को ज्ञान कहते हैं या शास्त्र में कहे गए पदार्थों के परिज्ञान को ज्ञान कहते हैं परिज्ञान करते हैं समय ज्ञान अब विज्ञान किसे कहते हैं तू तो ज्ञाता नाम तथा स्वानुभव करना विज्ञानम तू शास्त्र तो ज्ञाता नाम पदार्थ नाम ज्ञात पदार्थों का वैसा ही वैसा ही स्वयं अनुभव करना वैसा ही स्वयं शास्त्र से ज्ञात हुए पदार्थों का वैसा ही स्वयं अनुभव करना कैसा जैसा शास्त्र कहते हैं वैसा ही स्वयं अनुभव करना जिसको शास्त्र सत्य कहते हैं उसका सत्यत्व अनुभव करना जिसको परिणामी या मिथ्या कहते हैं उसका उसी रूप से अनुभव करना तो पंक्ति लगाएंगे किंतु शास्त्र से ज्ञात पदार्थों का वैसा ही स्वयं अनुभव करना विज्ञान कहलाता है क्या कहलाता है मतलब जो शास्त्र से पदार्थों को जानना ये ज्ञान है और वैसा स्वयं अनुभव कर लेना ये क्या है विज्ञान क्यों ज्ञान और विज्ञान शब्द एक साथ आ गए ना इसलिए यहाँ पर भेद करना पड़ा सत्यम ज्ञानम अन्तम ब्रह्म यहाँ ब्रह्म को क्या कहा गया है ज्ञानम सत्यम ज्ञानम विज्ञानम सत्यम ज्ञानमतम तीनों पद किसके लिए हैं ब्रह्म के लिए सत्यम ज्ञानमतम ब्रह्म यहाँ ब्रह्म को क्या कहा है ज्ञानम और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इस श्रुति में ब्रह्म को विज्ञान और आनंद कहा है विज्ञान किसको का है ब्रह्म को और सत्यम ज्ञानम अन्तम ब्रह्म ज्ञान किसको कहा है ब्रह्म को तो यहाँ ज्ञान और विज्ञान दोनों सबके अर्थों में है क्योंकि एक ही ब्रह्म के लिए आए और यहाँ एक साथ दोनों आ गए ना तो फिर तुंदुप्ती होगी इसलिए अर्जवेद करना पड़ेगा तो इस प्रकार अर्जवेद किया अर्धवेद की पंक्ति लगाएंगे अब देखना ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा में समाज बताते हैं से क्या लेना है गी ज्ञान विज्ञान अभ्याम तृप्ता लगाएंगे ज्ञान विज्ञान अभ्याम तृप्ता आत्मा यश सह ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा भोगली है ज्ञान विज्ञान अभ्याम तृप्ता आत्मा यश सह ज्ञान विज्ञान तृप्त या आत्मा का से अंत करण ज्ञान विज्ञान से तृप्त अंताकरण जिसका है उसे क्या कहेंगे ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा तो ज्ञान विज्ञान से तृप्त अंताकरण जिसका है तृप्त का अर्थ है यहाँ पर संजात अलम्प्रत्यो अलम प्रत्यय हो गया है अलम प्रत्यय मतलब है कि बस अब कुछ नहीं जानना है बस अब कुछ नहीं जानना है पर्याप्त है ऐसा अब कुछ नहीं जानना है क्यों शास्त्र सुन करके परोक्ष ज्ञान हो गया और वैसा अनुभव कर लिया तो अपोक्ष हो गया अब कुछ और इच्छा रहेगी, तो आत्मा को आप, आप ना होने से इच्छा रहती है। उसका करते अप्रकम यह मतलब अभी चल होता है विजित इंद्रिया अब लगाएंगे चलो देख लो आगे बात में यह ईद सा जो ऐसा है जो ऐसा है लगाइए इसका यह का ध्यान कर लेना जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त अंताकरण वाला या संतुष्ट संतृप्त अंताकरण वाला भी कह सकते जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त अंताकरण वाला अभिचल तथा जितेंद्रीय होता है कैसा होता है यह जिकर हुआ क्या यह ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त अंताकरण वाला अभिचल तथा जितेंद्रीय होता है उचित युक्ता कर समाहिता उच्चते करते कथित समाहित कहा जाता है या कहा जाता है सहयोगी कांचना यहाँ देखेंगे लोष्टाश्मनानी समान यशा समलोषास्म कांचना पहले लोष्ट और कांचन का द्व समास करेंगे और इस समानी के साथ गोबरी कर देंगे क्या विग्रह होगा समानी लोष्टासम कांचनि समलोष्टासम कांचना मतलब ये, लो, ये लो, मिट्टी पत्थर और सुवर्ण जिसके लिए समान है उसे क्या कहेंगे योगी ये मि, मिट्टी पत्थर और को समान समान समझने वाला होता है जब समान समझेगा तो कोई धन आदि इकट्ठा करेगा बराबर ही है बोले तो धन क्या है धन की, की जगह तो हमारे पास तो मिट्टी पड़ी हुई तो तो कुछ भी नहीं मतलब तो उसका समान ना समझने के आकर्षण होता है कोई आकर्षण नहीं अब देखेंगे चिंचा देखो सुरित इत्यादि मित्र एकम पदम सुरित इत्यादि श्लोक का आधा भाग एक पद सुरित इत्यादि श्लोक का आधा भाग दो पंक्ति को मिलाकर श्लोक की पूर्ति होती है तो एक पंक्ति क्या है श्लोक का आधा भाग ठीक है इत्यादि श्लोक का आधा भाग एक पद है देखेंगे लगाइए तो ये एक पद है मतलब सुरद सुरहिद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेश और बंधु इन सब में द्वंद्व समास हुआ है इन सब का क्या हुआ है समास, अब देखेंगे, इसको लगाइए सुरहृद शब्दार्थ भाष में देखेंगे सुद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष, दु साधु साधु का यहाँ पर शास्त्र आचरण करने वाला शास्त्र आचरण करने वाला भी आचरण करने वाला चाह पापे स्वी और पापियों में भी पाप शब्द नीन है पापम पापे पापा और पापम अस्ति अश्व इस प्रकार अर्थ आदि सूत्र से अच प्रत्यय कर देंगे तो पापम अस्थि अस्थिति पापा फिर पुल्लिंग रूप खेलने लगते हैं करने वाले और पापियों में भी समान बुद्धि समान बुद्धि कैसा होता है श्रेष्ठ होता है किसमें श्रेष्ठ होता है योगा रूढ़ों के मध्य में वह श्रेष्ठ होता है योगा रूढ़ो के मध्य में वह श्रेष्ठ होता है मतलब योगा रूढ़ होने पर जब यह स्थिति जाए तब वो कैसा होता है श्रेष्ठ होता है वो सब अनुभव होता है स्वयं को क्या ये आया था ना जब इंद्रियों के विषय में असत्य नहीं होता है कर्मों में असत्य नहीं होता है कहीं आकर्षण ना रहे उसको तो मालूम होता है कि ठीक करना चल रहे अब देखो यहाँ पर ये है? से योगा रूढ़ कहा युक्ता कह सकते हैं युक्त आकर्षमाता योगा रूढ़ भी कह सकते हैं उसका किया जा सकता है अब देखेंगे आगे सुहृद इसमें देखेंगे सुहृद और मित्र दो शब्द आए है ना तो सूर्द और मित्र के अर्थों मित्र इन दो शब्दों के अर्थों में भेद क्या है तो सूर्य क्या है अनपेक्ष उपकर्ता उपकरता प्रति उ, प्रति उपकार की अपेक्षा ना करके उपकार करने वाला कहलाता है उपकार करने वाला लेकिन कैसा प्रत्युपकार की अपेक्षा ना करेंगे लो लोग सोचते हैं हम इनका ये काम करेंगे तो ये भी हमारा ये काम कर देंगे या हम इनका ये काम कर रहे हैं तो कभी न कभी हमारे काम आ जाएंगे कुछ न कुछ भला कर देंगे तो वो सूर्य नहीं तो ऐसा सोचता है है ना सूर्य कौन है जो प्रति की अपेक्षा ना करके उपकार करने वाला उसका उपकार, हो ठीक है? है? सूरीद सूरीद है, उपकार की अपेक्षा न करके उपकार करने वाला तो मित्र तो क्या है यहाँ पर मित्रम स्नेहवान की स्नेह करने वाला मित्र क्या है प्रेम करने वाला ये भी उपकार करेगा लेकिन सूर्य जैसा नहीं है और अरिकर्थ क्या है शत्रु मित्र अरि आ गया ना और उदासीन और मध्यस्थ दो हद आ गए है? तो इनमें अर्थों में भेद देखना उदासीन और मध्यस्थ में उदासीन का अर्थ है यहाँ पर कस्टित पक्षम हम न बजटे किसी का पक्ष नहीं करता है किसी का पक्ष तो सबके लिए बराबर है और मध्यस्थ का क्या अर्थ है यह विरुद्ध ऐसी जो विरुद्ध दोनों पक्षों का हित चाहने वाला है दोनों पक्ष विरुद्ध होंगे और दोनों का हित चाहेगा उसे क्या कहेंगे ये ठीक है ध्यान देंगे वैसे लोक में उदासीन और मध्यस्थ पदों का एक ही अर्थ में प्रयोग होता है पर इस लोक में दोनों पद आ गए ना तो फिर भिन्न अर्थ करना पड़ेगा भिन्न अर्थ हो। तो, तो, हाँ, तो किसी का पक्ष नहीं कर रहा है चुपचाप बैठा है और मध्यस्थ क्या है जो विरुद्ध दोनों पक्षों का हित करने वाला है कहते उसमें गुरु गुरु ग्रंथ साहब में किसी ऐसे के पद है संत के कि कोई युद्ध होता था वो इससे तो सिख थे मुसलमानों का सिखों का युद्ध होता था तो युद्ध के समय दोनों पक्षों को पानी पिलाते थे उनका एक सेवाने की दोनों तरफ पानी पिलाते थे तो लोग बोले आपको इधर पानी पिलाना चाहिए तो लगती है ऐसा है उधर भी पानी पिलाए इधर भी पानी पिलाए <laughs> कर्मचारी एक तरफ के थे <laughs> तो दोनों का हित चाहने वाला उसे क्या कहते हैं मध्यस्थ थे अच्छी <laughs> बात है ऐसा तो दोनों सबका हित कहने वाला अच्छी बात है और दृश्य का है आत्मना अप्रिय है अपने लिए अप्री अपना अप्रिय अपना अप्रिय अच्छा अब ये बंधु का अर्थ है संबंधी जो इस स्थिति में व्यक्ति है ना उसको अप्री कुछ लगेगा नहीं वो दूसरी की दृष्टि से अप्री कहा गया है दूसरे लोग समझेंगे ये इनका हानि पहुंचाना चाहता है तो अप्री दूसरे की दृष्टि से अपनी शब्द लप्री हो गया वो अप्री नहीं तो यहाँ द्वेश और बंधु का क्या अर्थ है संबंधी हो गया ना इनमें रखने वाला और देखेंगे साधु सु है ना सात आचरण करने वाला क्या अर्थ होगा शास्त्र सम्मत आचरण करने वाला या शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला अपी या पापे सु पापे पाप करने वाला या प्रसिद्ध कार्य प्रसिद्ध का सुख निषि कर्म करने वाला है एसु सर्वेश्धि इन सभी में सम्बुद्धि करने वाला है ना समुद्धि इन सभी में समान बुद्धि वाला समान बुद्धि कैसी समान बुद्धि कैसे देखो बहुत अच्छा लिखा है भाष्यकार ने कहा किम कर्मा, कौन क्या कर्म कर रहा है कौन तो क्या कर्म कर रहा है इसी कर्थ इस विचार में अव्यापित बुद्धि इस विचार में जिसकी बुद्धि नहीं लगी है इस विचार में जिसकी बुद्धि कौन क्या कर रहा है क्या सोचना दूसरे के बारे में अपना जो है ध्यान का अभ्यास करना है बस वही मतलब यही है ये यह नहीं ये बराबर ये बराबर ऐसा सोचते रहना यह सम्बुद्धि नहीं है बल्कि क्या है कि कौन क्या कर रहा है इसमें इस विचार में जिसकी बुद्धि नहीं लगी अपना ध्यान का अभ्यास करना है ठीक है इसमें बुद्धि नहीं लगी और सब बराबर है उसके लिए विशिष्टते का क्या अर्थ है श्रेष्ठ है विशिष्टते का क्या अर्थ है श्रेष्ठ है एक थोड़ा नीचे देखेंगे योगारूढ़ा नाम सर्वे मिला सभी योगा, में या उत्तम, है? सभी योगा में या उत्तम है और देखेंगे पाठांतरम अथवा विमुचित या पाठांतर है मतलब क्या होगा की समान बुद्धि वाला संसार से मुक्त हो जाता है संसार से ऐसा और बाद में जो तो पंक्ति लिखी है भाष्यकार ने यह विशिष्टते पाठ को मान करके अयम सर्वे मुक्तम शाम योगा नाम उत्तम श्रेष्ठ आचरण करने वाले और पापियों में भी समान बुद्धि रखने वाला व्यक्ति योगा में श्रेष्ठ होता है ना समझ तो जाएगा यह संसार चक्र से मुक्त हो जाता है और देखिए देखना योगी से सत्यम आत्मा नम रह लगाइए इसलिए ऐसे उत्तम फल की प्राप्ति के लिए ऐसे उत्तम फल की प्राप्ति के लिए वहाँ बताया गया ना कि ये इस समान बुद्धि करने वाला श्रेष्ठ होता है अथवा उत्तम होता है तो ऐसे उत्तम फल की प्राप्ति के लिए उत्तम फल की प्राप्ति के लिए मतलब क्या है योगा योगाूढ़ में उत्तम होने के लिए योगा रूढ़ो में उत्तम होने के लिए अच्छा ऐसे उत्तम फल की प्राप्ति के लिए क्या करना आया तो लगाइए योगी युजित सततम आत्मान रहस्य स्थित एकाकी यथचित आत्मा निराशी ही अपरिग्रह लगाएंगे इसका अन्वय क्रम से देखेंगे यथचित निरासीग्रह योगी एकाकी रहस्य स्थित सततम आत्मा युंजीत सततम आत्मा युंजीत लगाएंगे यदचिता निरासी अग्रह योगी एकाकी रहस्य स्थित सततम आत्मा युंजीत योगी योगी या ध्यान योगी का प्रसंग है ना ध्यान योगी ध्यान योग का अभ्यास करने वाला योगी नहीं अन्य पहले यद चित्तात्मा है ना इसको देखना य चित्तात्मा यहाँ पर है चित्त का अर्थ अंताकरण आत्मा का देह मतलब वे देह और इंद्रियों को भसमे करने वाला देह और इंद्रियों को या मन ये अंताकरण वो देह को भसमे करने वाला वही दे इंद्रियों को भसमे करने वाला अर्थ कर लेना दे इंद्रियो को भसमे करने वाला आस्था रहित और परिग्रह रहित कैसा व्यक्ति हो वो आस्था रहित हो आत मतलब कृष्णा रहित किसी भी पदार्थ की तृष्णा नहीं होनी चाहिए और परिग्रह रहित कुछ भी संग्रह ना हो संग्रह हो रखेगा तो क्या है कि उसका आगे पीछे चिंतन होगा इसलिए संग्रह रहित सर्व कि की दे क्या है कि दे इंद्री को बस में करने वाला कृष्णा रहित तथा परिग्रह रहित योगी ये सब योगी के विशेषण है।, है ना ऐसा योगी होना चाहिए योगी एकाकी रात स्थित अकेला एकांत में स्थित होकर के अकेला एकांत में एकाकी कर सहयोगी के बिना सहयोगी के बिना जो है ना जिसको मोक्ष की साधना करनी हो सहयोगी तो पहले ही तो छोड़ देगा वो पहले आया था ना मित्र भी क्या होता है अपना हा? तो क्या था इसने आदि का हेतु होने के कारण हा? क्या है वो बंधन कारण हो है हाँ तो वो जब साधना करनी है तो ये सब छोड़ देना चाहिए ही जो अपने संबंधी मित्र कर, की एक नहीं, का संबंधियों अपेक्षा ना करके अकेला कोई सहयोगी नहीं अकेला राहस स्थित एकांत स्थान में स्थित होकर हस्तकार ने कहा कि पर्वत की गुहा आदि एकांत स्थान में स्थित होकर बिल्कुल एकांत चले जाओ एकांत स्थान में स्थित होकर के सतम करते सदा आत्मानम करते अपने मन को युंजित युजित करते हैं कि योग के अभ्यास में लगाएगी सदम करते सदा आत्मानम करते अपने मन को आत्मान करते को करते योग के अभ्यास में लगाए तो योग के अभ्यास में तब लगेगा जब इस तरह व्यक्ति होगा आशा होगा परिग्रह रहित होगा एकाशी होगा एकांत और राहत स्थित होगा एकांत में स्थित होगा तब वो ऐसा करेंगे नहीं तो विक्षेप हो जाएगा कोई पर आएगी योगी करते ध्याई ध्याई करते ध्यान करने वाला ध्यान योगी युजीत करते समाध तो अध सर्वदा आत्मानम करते अंता करणम क्रम से सभी शब्दों का हुआ ना योगी करते ध्याई ध्यायी करते ध्यान योगी युनजीत करते समाध अध्यास लगाए या एकाग्र करे सतम करते सर्वदा आत्मानम करते अंता करणम रहस्य राहस्य कारान्त एकांत क्या गिरी गुहा दो पर्वत की गुहा आधी पर्वत के दूसरे के मकान में रहने में परेशानी होती है जो मकान बनाता है ना तो साधना जनित पूर्ण वो भी ले जाता है ज्यादा साधना करनी हो तो उस गिरी गुहा ज्यादा अच्छा रहता है और कोई विक्षेप भी, भी नहीं करेगा जाकर लेकिन इतनी हिम्मत चाहिए जो ब्या गिरा दे सबको मुँह से डरता है वो जाएगा मेरी तो निर्भय भी होना चाहिए ऐसा इतना मुहे प्राणों का तो क्या साधक साधना करवाएगा वो तो गिरी गुहा कहते हैं एकांत में पर्वतीय की में स्थित सन स्थित होकर के स्थिति लिखा ना श्लोक में सन का अध्ययन किया है स्थित होकर एकाकी असहाय मतलब सहयोगी की अपेक्षा न करके सहयोगी की अपेक्षा तो चलो आप भी वही साधना करेंगे हम भी करेंगे तो हो गई साधना तो सहयोग की बात आ गई <laughs> तो एक आकी असहाय सहयोगी की अपेक्षा न करके रहस्य स्थिति एकाकी रहस्य स्थिति चाहे एकाकी मतलब एकांत में स्थित और एकाकी इन विशेषणों के कारण इन दो विशेषणों के रहस्य सप्तमी का रूप है, रहासी रहासी है तभी बनता है ना एकांत में होने वाला एकांत में कहा जाने वाला रहस्य स्थिति एक विशेषण क्या हुआ रहस्य स्थित एकांत एक में स्थित और चाहे एक एकाकी करना सहयोगी के बिना इन दो विशेषणों के कारण रहस्य स्थिति चाहे एकाकी इन विशेषणों के कारण या इन विशेषणों से सन्यासन होता है क्या होता है क्योंकि सन्यासी के साथ कोई रहता है, नहीं है इसलिए उन्होंने कर, दिया, कर दिया। आ, ये दूसरा नहीं रहे तो सन्यासी के साथ कोई रहता है, नहीं है सन्यासी अकेले रहते दिया। वैसे अकेले रहने में ईताकार चित्तात्मा यहाँ देखेंगे चित्तम करते अंताकरणम और आत्मा कर रहे देहा अंताकरण देहा और यहाँ पर ऐसा इस अर्थ करते हैं संयत ऐसा लगाएंगे संयत कर रहे बस में है अंताकरण और देह जिसके बस में है उसे क्या कहेंगे यद चित्तात्मा अंताकरण और देह जिसके बस में है उसे क्या कहेंगे यद चित्तात्मा मतलब देह और मन को बस में करने वाला समाज करना है तो फिर ऐसा करना पड़ेगा चित्तम क्या आत्मा क्या इस प्रकार क्या करेंगे ध्वध समाज तो क्या बनेगा चित्तात्मा लोग और ये तो आत्मानु निराश विधि तृष्णा तृष्णा रहते अपरिग्रह क्या और अपरिग्रह यहाँ पर अविद्यमान अपरिग्रह ये परिग्रह से भिन्न अर्थ नहीं है बल्कि अविद्यमान परिग्रह यहा अर्थ क्या है परिग्रह रही परिग्रह से रहित संग्रह से रहित है रही इस तमाम घड़ी मोबाइल सब लेकर चला जाए तो परेशानी हो जाएगी उसमें कोई चोरी न कर मन लगा रहेगा मोबाइल उल सब टेप ले जाए तो भी परेशानी बनी रहेगी कभी कह रहे हैं परिग्रह देखा वचक हैं ये सब छोड़ रहे अब देखो भास्कर बहुत अच्छी बात बताते हैं सन्यासी ट्वीट एक और राहती सीता के द्वारा ना सन्यासी ना होने पर भी तो पर की सभी संग्रहों का त्याग करने वाला सभी संग्रहों का त्याग करने वाला होकर करते लगाए या अभ्यास करे योग का अभ्यास करे ध्यान देना जहाँ जहाँ सन्यासी आया है तो बहुत त्याग की वाकई है ना तो शंकराचार्य के अनुसार सन्यासी कौन तो ने जो ज्ञान योग में लगा हुआ है और सभी संग्रह का त्याग किया हुआ है शांकर भाष में कहीं भी नहीं है मठाधिपति होना मंडलेश्वर होना शिष्य बनाना संपत्ति इकट्ठा करना प्रचार करना गुरु बनना शास में नहीं दिया के लिए। पूरा प्रस्थानोत्तरी पढ़ लेना कहीं नहीं है और स्वयं उनका जीवन क्या था बड़े भाई परिभ्राजक थे यहाँ पूरे देश में पैदल विचारे बिश्रण करते रहते थे उस समय कोई फूल नहीं थे सड़कें नहीं थी बद्रीनाथ में गए कहाँ गए कितना कितना उस आबादी बहुत दूर दूर पर गांव थी कई कई दिन भूखे रहना पड़ता था कैसे भीषण करते थे वो समझ कैसा जीवन था उस समय और आज की तरह थोड़ा चलते थे कोई साथ नहीं तो इतने बड़े परिवराजक थे पूरा जीवन और सिद्धे पास उनका कहाँ हुआ केदारनाथ न छूटा है उनका ये थोड़ा है की यहाँ जो है अब शरीर बीमार हो गया ज्यादा सुविधा है तो यही रह जायेंगे ऐसा नहीं था तो कहीं भी मुंडलेश्वर बनना संस्था चलाना वो बनाना शंकराचार्य ने कहीं कहा और धर्म शास्त्रों में कहीं सन्यासी के लिए विधान बिधा, भी नहीं है ये सब ये कलयुग का प्रकोप सिर पर कुछ नहीं कह सकते हैं और बद्रीनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा वो जो तो मूर्ति वहां पूजा खंडित हो गयी थी बौद्धों के काल में बद्रीनाथ में तो गो सब उन्होंने किया है अब उनके चार प्रधान शिष्य से चार स्थानों में रहने लगे चार प्रधान शिष्य चार स्थानों में रहने लगे और गुरु की आज्ञा मान करके बाद में प्रचार हो गया कि मठ शंकराचार्य बनाए शंकराचार्य क्या मतलब मठे मठ तो कई पीढ़ी नहीं बना सकता है लोग लो गुरुओं के साथ उसका नाम जोड़ देते वो बहुत गिरफ्तार तो कहीं शंकर वाद से समर्थन नहीं करता है जो कुछ आज हो रहा है और देखेंगे और तो धर्मशास्त्र भी ऐसा नहीं कहते जो गृहस्थी है धर्म प्रचारक है चार्य है उनके लिए तो मठ आदि सब है साधु सं के लिए शास्त्र के अनुसार कुछ भी नहीं है वही वही शंकराचार्य का और कुछ नहीं तो कहांकर भाषण है कहीं एक भी उत्तर नहीं लेकिन न कहीं केसर में न कहीं राम शास्त्र में न कहीं शास्त्र कहीं कुछ अब देखिए सब सब चल रही अब देखेंगे अर्थ राजम तो श्लोक करके देखेंगे एक बार यह चित्ता दे और अंताय अंतरकरण को बस में करने वाला आशा रहित परिग्रह रहित छूट गया दे इंद्रिय को बस में करने वाला आशा रहित और परिग्रह रहित योगी एकाकी तथा एकांत स्थान में स्थित होकर सत्यतम आत्मानवी थे सतत अपने मन को योगाभ्यास में लगाए अपने मन को किसमें लगाए योग यो, हाँ तभी तो लगेगा नहीं तुम मठ आदि की चिंता रहेगी कुछ नहीं साधना होगी तो क्या है योग योग योगमता का अर्थ है योग का अभ्यास करने वाले योग का अभ्यास करने वाले योग का अभ्यास करने वाले के लिए क्या अतिरानी का अर्थ अब योगम योग योग योग योग योग का अभ्यास करने वाले के लिए योग योग के योग के योग के लिए साधन साधन रूप से रूप आसन बिहार आदि नाम आसन आदि आसन आहार और बिहार आदि का नियम कहना चाहिए पंक्ति लगाएंगे अब योग का अभ्यास करने वाले साधक के लिए या योग का अभ्यास करने वाले के लिए योग के साधन रूप से आसन आहार और बिहार आदि का नियम कहना चाहिए किसके लिए नियम कहना चाहिए योग के अभ्यास करने वाले के लिए किसका नियम आसन आहार और बिहार आदि का किस रूप से योग के साधन रूप से आसन करते हुए कर उसका जो बैठना है ना और आहार भोजन और बिहार घूमना करना ये सभी क्या योग के साधन है आसन तो यहाँ बताया है अभी आएगा आगे है अब देखना नियमों वक्तव्या प्राप्त योग लक्षण तत्चा तत्म तत्चा गीता में दुबारा बनाया है तो सब पाठ सुध हो गया यत को तथ को हो गया पुराने में ठीक नया में वो पहले तो क्या होता था छपने का होता था ना नया नया पेन ड्राइव बना तो उसी परिवर्तन में ये सब हो गया बनाना पड़ा नया नया लक्षण प्राप्त योग के लक्षण योग को प्राप्त किए हुए का लक्षण योग को प्राप्त किए हुए योगी का लक्षण क्या होगा योग को प्राप्त किए हुए योगी का लक्षण क्या तत्फलादि और उसके फलादी को कहना चाहिए या वक्तव्य ले देंगे क्या लेंगे वक्तव्य के संबंध में योग नहीं योग को प्राप्त किए हुए हाँ योग नहीं योग को प्राप्त किए हुए मनुष्य का लक्षण योग को प्राप्त किए हुए मनुष्य का लक्षण तथा योग के फलादी का को कहना चाहिए किसका फल योग के फलादी को कहना चाहिए अतारभ्य इसलिए इति अथा कर इस कारण आरभ्यते करते प्रकरण आरम्भ किया जाता है कौन प्रकरण जो सुचौदय से प्रतिष्ठा आ रहा है यह या प्रसंग आरंभ किया जाता है तुम्हें किनमे आसन आहार और बिहार आदि में आसान और बिहार आदि में आसन को ही प्रथम कहा जाता है, को कहा जाता है? आसन को ही प्रथम कहा जाता है आसन कैसा होना चाहिए पढ़ो सुचौदय से प्रतिष्ठा स्थिर आसनम आत्मन ना के नीचम कुशोत्तरम अब देखेंगे अब इस शब्दार्थ देख लो फिर देखते हैं अनुयूचय का क्या अर्थ है पवित्र स्थान में पवित्र स्थान में अनवय बाद में बताऊंगा मैं पवित्र स्थान में चैलाजिन कुशोत्तरम चैल अजिन और कुश चैल कर अर्थ होता वस्त्र और अजिन का ऐसे हैं अमृत में को और कुश कुश जानते हैं घास होती है और किसी कोई घास होती है कुश चैल अजिन और कुश यहाँ क्रम कैसा है? दिया है पहले चैल दिया है चैल कर थे क्या है वस्त्र और अजीन कर है मृग में और बाद में क्या दिखा है कुश तो भाष्यकार ने कहा है यहाँ पर पाठक क्रमा विपरीता यहाँ पर पाठक क्रम से विपरीत क्रम को लेना भाष्यकार के अनुसार तो जब विपरीत क्रम को लेंगे तो पहले क्या रखा जाएगा कुश और इसके बाद में अजीन और फिर चैला कुछ नीचे रखने से कुश क्या होता है वो एक अवरोधक होता है कि ध्यान काल में जो शरीर में ऊर्जा संग्रहित होती है तो भूमि में नहीं है। कुछ ऐसा अवरोधक है कुश के ऊपर क्या रखना है कुश्त तो तो बहुत कठोर होता है ना कड़ा होता है उसके ऊपर अजिम रखना है अजिन बहुत मृदु होता है बहुत कोमल होता है देखियो बहुत मृदु होता है और वो भी क्या है की जल्दी नष्ट हो जाएगा रूम उसके झड़ जाएंगे इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए उस क्या रखना है सही चाहिए मतलब वस्त्र लेकिन ये अजन का ऐसा होना चाहिए मारे हुए मृग का नहीं होना चाहिए स्वयं जो मृग मर जाए उसका होना चाहिए ये नहीं कि उसको बाण से मार दिया बंदूक से मार दिया ऐसा हिं। हिंसा करके वो अजन प्राप्त नहीं करना चाहिए ऐसे मिल जाए ये नहीं कि हमने नहीं मारा कोई दूसरा मार दे तो ले ले तब भी नहीं लेना स्वतः मृग मर जाए अथवा कोई हिंसक प्राणी खा जाए उसको तो वो उत्तर में जा सकता है वैसे मरवा करके मार करके नहीं बाजार पर नहीं खरीदना चाहिए मार करके ही लोग रहते हैं तो ये बहुत क्यों मृग बहुत सात्विक प्राणी होता है वो वैसा प्राणी होता है ना मृग किसी की हिंसा नहीं करता है कभी भी तो इसलिए स्वामी जी कहते थे हमारे गुरुजी जी शंकरानंद स्वामी जी की कभी किसी की हिंसा नहीं करता है तो उस पर बैठने से अहिंसक गुणा हिंसा था के भाव होता है उस पर बैठने से और व्याघ्र पर बैठने के लिए राजाओं को कहा गया व्याघ्र क्रूर होता है ना क्र होता है दूसरे को दबा कर रखता है दूसरे जानवरों को तो राजा का भी यही स्वभाव होना चाहिए शासन करने के लिए राजाओं के लिए व्याघ्र शर्माया है के लिए ना अब ये कैसा होना चाहिए ऊंचा ना हो और बहुत ना हो बहुत ऊंचा ना हो यदि चौकी बहुत ऊँची लगा दिया नींद आएगी तो छिंच जाएंगे तभी बोला बहुत ऊँचा ना हो अच्छा बहुत ऊँचा यदि बहुत मुलायम रखेंगे तो ज्यादा मुलायम में भी नींद जाएगी है ना बहुत मुलायम भी ना हो नीचे में बहुत ऐसा नीचा ना हो गड्ढा ना हो गड्ढा में सीला नदी रहती है ठंडा रहती है ना तो बहुत ऊंचा ना हो बहुत ही नीचा ना हो ऐसा अब इसको लगाइए इसका अर्थ आप कैसा अन्वय होगा देखो शब्दों को बैठाने का प्रयास करते हैं अब देखिए है। ये ग्यारहवा और बारहवें का एकवे अन्वे होगा पर पहले ग्यारहवा देखना है अपने ना, अत, ना अति, अति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम आत्मन आसनम सुचौ देते स्थिरम प्रतिष्ठा न अतिशुतम जो बहुत ऊंचा ना हो जो बहुत ऊंचा न हो अति नीचम और बहुत नीचा ना हो, जिसमें और चैल ये क्रम से रखे गए हो ऐसे आत्मना आसनम अपने आसन को सूचय से स्थिरम प्रतिष्ठा पवित्र स्थान में स्थिर रख करके पवित्र स्थान में स्थिर स्थापित करके पवित्र स्थान में कैसे स्थापित करना है स्थिर स्थापित करके ये नहीं कि हिलते रहे स्थिर स्थापित करना है और साधना के लिए तो आसन को बार बार झड़ना नहीं चाहिए उठाना नहीं चाहिए एक ही जगह रखना चाहिए झाड़ना उठाना बार बार अच्छा नहीं स्थिर स्थापित करके लग जाएगा सूचो अर्थ शुद्धे मतलब पवित्र अब इसका अर्थ क्या किया है विविक विवेकते तो कैसे पवित्र और एकांत है तो बताते हैं स्वभावता हुआ संस्कारता संस्कार से स्वभावता हुआ संस्कारता तो स्वभाव से जो से जो पवित्र और एकांत स्थान हो जैसे गर्द स्थान है कि स्वभाव से जो पवित्र और एकांत स्थान हो अथवा संस्कार से संस्कार क्या झाड़ू लगा दिया संस्कार हो गया और क्या अथवा संस्कार से जो पवित्र और एकांत स्थान को करते रख करके स्थापित करके स्थिरम करते अचलम अचल स्थापित करके है अतिम कर अत्यंत नीचा ना, ना अत्य। अत्य। हो तत् चैलाजिन कुशोत्तरम और वह चैलाजिन कुशोत्तरम यहाँ देखेंगे चैलम अजिनम कुशाह उत्तरे यस्मिन आसने तद आसनम चैलाजिन कुशोत्तरम मतलब क्या इसमें वस्त्र मृत में और कुश उत्तर में है जिस आसन के उस आसन को क्या कहेंगे चैलाजिन उत्तर समझते हैं चैल से ऊपर से ऊपर खुश लिखा यही है ना कि चैल अजिन और कुश से ऊपर में है जिस आसन के उस आसन को कहते हैं चैलाजीन कुशोत्तरम भाष्यकार कहते हैं अत्र चैलादी नामक्रमा पाठक्रमाक विपरीता अत्र चैलादी नाम क्रमा पाठक्रमा यहाँ पर चैल आदि का क्रम पाठक क्रम से विपरीत है तो पहले कुछ फिर अजीन और फिर क्या है चैल उससे क्या है कि वो सुरक्षित रहेगा टूटेगा नहीं कौन अजिन करके देखा है प्रतिष्ठा किम अब आसन को स्थिर करके क्या करना है प्रतिष्ठाप है ना आत्मना आसन हम स्रम प्रतिष्ठा अपने आसन को स्थिर स्थापित करके पवित्र स्थान में तभी ऊपर क्या था गिरि गुहा का है ना पर्वत की गुहा आदि में जहाँ संसारिक प्राणी रहते हैं भोगी जीव रहते हैं वो इस गुआ स्थान साधना के लिए उतना उपयुक्त नहीं रहता है तभी एकांत चाहिए गिरि गुहा जहाँ भोगी प्राणी रहते हैं उनके वासना के संस्कार सब चक्कर काटते रहते हैं तो अच्छा नहीं गिरेगा इसलिए एकांत का मतलब एकांत में नदी तट पर या जहाँ पर पर्वत की गुहा में जहाँ शोर गुलना वो संसारी जीव ला रहे ऐसा अब देखना पड़िए आगे मासन को स्थापित करके क्या करना है तो देखो कृत्वा अब देखिए त्रग्रम मन कृत येन्द्रीय क्रिया उपवेश आसने युज्याद योगम आत्म विशुद्ध है उपवेश आसने युंजाद योगम आत्म विशुद्ध है ठीक है अब लगाइए तत्र आसने उपविश उस आसन में बैठ करके या ऐसा करना क्रिया ये कर्ता येन्द्रीय पहले लेंगे यद चित्तेन्द्रीय क्रिया तत्र आसने उप विशे मना एकाग्रम कर आत्मविशुद्ध है योगम युज्याद य चित्तेन्द्रिय क्रिया तत्र आसने उप मना एकाग्रम कर गई है मतलब होगा चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में करने वाला चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को अपने अधीन करने वाला तत्र आसने उपविश से उस आसन में बैठ करके उस आसन में यदि चित्त और की क्रियाएं बस में नहीं है तब तो बैठने का कोई लाभ नहीं होगा मन ही चलायन बना रहेगा चित्त और की क्रियाओं को बस में करने वाला साधक तत्वि उस आसन में बैठ करके मना एकाग्रम कर मन को एकाग्र करके आत्मशुद्ध है योगम युजात आत्मशुद्ध है करते हैं की शुद्धि के लिए योगम युंजात योग का अभ्यास करे अंताकरण की शुद्धि के लिए क्या करे योग का अभ्यास करे ऐसा कहते हैं बैठ करके करते करते त्रस्मिन कर जो आसन बताया है ना नारी नारी नीचम ऐसा तो नहीं जंगल में का उसके विकल्प में का ले सकते हैं अब देखिए आप यहाँ पर उस आसन में तत्र कार्य है तस्वीन आसने उपमिष योगम नित मतलब योग का अभ्यास करे योग का साधन करे कथम कैसे तो कहते हैं सर्वसे उपसंग्रह है कि सभी विषयों से या मना है ना मन को सभी विषयों से हटाकर एकाग्र करके एकाग्र कैसे होगा सभी विषयों से हटाने पर मन को सभी विषयों से हटा करके एकाग्र करके ये चित्तेन्द्रिय क्रिया या चित्तम चाह इंद्रियाणी चाहे चित्तेन्द्रियाणी तो समाश हुआ द्वंद तेसाम क्रिया तेसाम से लेना चित्तेन्द्रियाणाम है चित्त और इंद्रियों की क्रिया को क्या कहेंगे चित्ते क्रिया अब इस संयता के साथ समाप्त करेंगे कैसा चित्त संयता चित्तेंद्र चित्री क्रिया क्रिया ये प्रतिमा यथा संयता इंद्रियों की क्रियाएं जिसके अधीन है जिसके वस में है संयता के बाद यस पाठ है कि सबसे पुरानी प्रतियों में है? क्या उसमें उसमें क्या है यश ठीक है है ना ठीक उसे क्या कहेंगे वाले में क्या तस्ती रखा है तो, तो तो होगा तो ही हाँ यस् पाठ है यस करो यस यस क्रियाओं बस में हैं जिसकी उसे क्या कहेंगे क्या यश करो सचिम योग हुआ किस लिए योग का साधन करे किस लिए योग का अभ्यास करे तो कहते हैं आग विशुद्ध है एक अर्थ है अंताकरण शुद्ध अर्थम अंतरकरण की शुद्धि के लिए मन की शुद्धि के लिए शुद्ध मन से आत्मा का साक्षात्कार होता है इसलिए हो जाएगा ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णापूर्णम उदच्यते पूर्ण पूर्णमा ओम शांति शांति कल कल परसों